माक्षो पशेम्क्षज्रा स्थर सुुवा गुश्यूसे मितयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नु विश्व विश्वेद स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेस्ती नो बृहस्पतिर्द शाति शाति शांति <coughs> शकर शंकराचार्य केशव बादरायन सूत्र भाष्य वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने योमदव्यादेहाय दक्षिणामूर्त नमः ओ शांति शांति शांति अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्नात्मक प्रथम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण के दसवी कंडिका तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं होनी है टीका में नवम तथा दशम मंत्र का जो व्याख्यान अंतर किया है टीकाकार ने उसकी चर्चा टीकाकार कहते हैं नवम मंत्र तथा नवम कंडिका तथा दशम कंडिका यह दोनों भी एक इसके लिए हैं कि रई प्राण रूप ही ये जो उत्तरायन और दक्षिणायन काल के अवयव के रूप से बताए गए ना संवत्सरो प्रजापति यह नवम कंडिका का प्रथम वाक्य है उसमें बताया गया कि समवसरात्मक काल रई प्राणात्मक जो मिथुन है तदात्मक है रई प्राण प्रान रूप मिथुन स्वरूप प्रजापति रूप है संवत्सरो प्रजापति में प्रजापति शब्द मूल प्रजापति नहीं अपितु मिथुन भावापन्न प्रजापति का परामर्शक है और मिथुन भावापन्न प्रजापति रूप ही संवत्सर है क्यों तो कहते इसलिए कि मिथुन भावापन्न प्रजापति का कार्य है संवत्सर और कार्य कारणात्मक हुआ करता है तो मूल प्रजापति का साक्षात कार्य संवत्सरणीय है मूल प्रजापति से निर्वर्त नहीं मूल प्रजापति से निर्वर्तय है रई प्राण रूप मिथुन और उस मिथुन से साक्षात साक्षात्वर्त है संवत्सरात्मक काल इसलिए समवसरात्मक काल को उसका जो कारण है मिथुनात्मक प्रजापति तदात्मक बताया नव मंत्र के प्रथम अवांतर वाक्य से संवत्सरोवई प्रजापति से और उस समवसरात्मक प्रजापति के बताए गए दो अयन तस्य आयने दस्य द्वे, तो द्वे इस वाक्य से लेकर के यानी नवम कंडिका के द्वितीय अवंतर वाक्य से लेकर के दशम कंडिका का जो इतरोध यहां तक का वाक्य है ग्यारहवे मंत्र के अवतरण ब्राह्मण वाक्य को छोड़ करके एक प्रकार से पूरी दशम कंडिका नवम कंडिका का द्वितीय वाक्य इतने ग्रंथ का प्रारंभ किसलिए है तो कहते हैं जो समवसरात्मक प्रजापति हैं उसमें रवि रई तथा प्राण रूपता को दिखाने के लिए उसके अवयव आयन में रई रूपता तथा प्राण रूपता बताने के लिए यह ग्रंथ है इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि यदवा आयने इति आरभ्य यानी नौम कंडिका के द्वितीय अवान्तर वाक्य से प्रारंभ करके इति निरोध ये जो दशम कंडिका का एक प्रकार से अंतिम अवान्तर वाक्य है वहां तक का ग्रंथ इत्यंतम यानी निरोध यहाँ तक का ग्रंथ श्रुति वाक्य श्रुति वाक्यम अनो प्राण रूपत्व प्रतिपादन प्राण अयन प्राणनपरतया व्याख्यय तो अयन अयन यचन तो दक्षिणायन तथा उत्तरायन जो संवत्सरात्मक काल के अवयव है उनमें जो संवत्मक काल के कारण के रूप से बताया गया मिथुनात्मक प्रजापति है रई प्राण और इस मिथुनात्मक प्रजापति के जो दो अंश है रई एक अंश और दूसरा प्राण अंश तो ये जो तस्यायने द्वे से लेकर के इतिष निरोध यहाँ तक का श्रुति वाक्य है वह दक्षिणायन में रई रूपत्व को बताने के लिए मिथुन के एक अंश रई रूपत्व को बताने के लिए और उत्तरायण में मिथुन का द्वितीय अंश जो प्राण है तदरूपता को बताने के लिए है तो जैसे रई प्राण अंश द्वयात्मक है ऐसे संवत्सर भी अंश द्वयात्मक है उसके दो अंश है आयन द्वय उत्तरायन दक्षिणायन और वो कारण के जो दो अंश है उसमें से कार्य का कार्य के भी जो दो अंश हैं उन दो अंशों में से एक अंश रूपता एक में दूसरी अंश रूपता दूसरे में दिखाना है तो ये भी एक प्रकार से संवत्मक काल के अवयव भी फिर मिथुनात्मक प्रजापति रूप हो जाएंगे जैसे संवत्मक काल है किसलिए क्या नाम मि, मिथुनात्मक क्यों है तो मिथुनात्मक प्रजापति का कार्य होने से मिथुनात्मक है और एक हेतु बताया पहला जो व्याख्यान है यदुआकर करके द्वितीय व्याख्यान हो रहा है ना तो पहले व्याख्यान में और द्वितीय व्याख्यान में क्या अंतर हो रहा है इन वाक्यों के तस्य आयने द्वेष से लेकर इतिश निरोध तक तो ये बताया जा रहा है कि पहले वाक्य में तो पहले व्याख्यान में तो तस्य आयने द्वेष लेकर लेकर के इतिष ले निरोध यहां तक का ग्रंथ संवत्सरात्मक काल के मिथुनात्मक होने में बताने वाला है इस रूप में व्याख्यान भाष्य में भाष्यकार भगवान ने किया वो प्रथम व्याख्यान भाष्य में हुआ एक प्रकार और उस भाष्य का व्याख्यान टीका में हुआ और यदवा करके टीकाकार कहते हैं कि तत् द्वे से लेकर के अंतिम वाक्य तक का कंडिका द्वियात्मक वाक्य आप संवत्मक काल में मिथुन रूपता को बताने वाला मत मानो अपितु काल के समस्तरात्मक काल के अवयव जो हैं उनमें मिथुन रूपता को बताने के लिए है संवत्सर में मिथुन रूपता के हेतु को बताने के लिए नहीं अपितु उसके अवयवों में स, आ, त्मक मिथुन रूपता को बताने के लिए है ये दोनों में अंतर होगा इसलिए लिखा कि द्वे तस्ने दि आरभ्यश निरोध अत्यंतम श्रुति वाक्यम अयन हो रई प्राण रूपत्व तो प्रतिपादन परतया व्याख्यय ऐसा व्याख्यान करना चाहिए इसका हाँ, संवत्सर के अवयवों में आ, रही रूपत्व और प्राण रूपत्व तो बता रहे हैं हाँ, तो रई प्राण रूपत्व प्रतिपादन परतया व्याख्याम तो कहते हैं कैसी व्याख्या होगी वो व्याख्यम का अर्थ है व्याख्या करनी चाहिए इस रूप से व्याख्या करनी चाहिए <coughs> तो कैसे होगी वो व्याख्या इन कंडिका की तो कहते तथा ही। वो इस प्रकार होगी कि प्राण मिथुन निवर्तवि रई प्राण च इति तत्कृति तत्क वो जो भाष्य है तत्कथम ये एक भाष्य में प्रश्न आया था इस प्रश्न के विषय में प्रश्न का उत्तरण है वो कहां पर है तत्कथम ये दसवें पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति में अंत में है तत्कथम इस भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार की तथा ही प्राण मिथुन प्राण इति निवर्तवि रयिप्राणूप्वच वक्तव्य तत्कृति तत्कान लिया रूप जो मिथुन है उससे निवर्त संवत्सरात्मक काल है मिथुन का कार्य संवत्सर है ये सिद्ध होने मात्र से रई प्राण रूपत्व संवत्सर ये वक्तव्य तो रई प्राण रूपता संवत्सर में कहनी चाहिए वो कैसे तत्क रई प्राण रूपता संवत्सरात्मक काल में कैसे है यानी मिथुन रूपता कैसे है इसे पूछा तत्क इससे और वो बताने के लिए तस्यायन द्वे इत्यादि वाक्य है तत्कथम इस प्रश्न का उत्तर तस्यायने द्वे ये मूल में वाक्य आ रहा है भाष्य पर टीका हाँ, याने मूल में यानी भाष्य में तो तत्कथम ये अवतरण हुआ मूलस्थ तस्य अयने दक्षिण उत्तरंच इसका और दक्षिणांच उत्तरंच इस मूल का अवतरण भाष्य जो तत्कथम है इसकी अवतरण टीका है संवत्सर रई प्राण मिथुन निर्वर्तव रई प्राण रूपत्वच वक्तव्यम पृच्छति <coughs> कहते हैं संवत्सरात्मक काल को मिथुन का कार्य मानोगे तो फिर कार्य जो समवसर है उसमें मिथुन रूपता बतानी पड़ेगी रई प्राण रूपत्व यानी मिथुन रूपत्व बताना होगा तो वह आ, मिथुन रूपत्व संवत्मक काल का कैसे सिद्ध होगा ये प्रश्न हुआ तत्क इस प्रश्न का उत्तर मूल कंडिका में दिया गया तस्य आयने द्वेषे से लेकर के इतिष निरोध यहां तक के वाक्य से कि ये संवत्सरात्मक काल के जो दो अवयव हैं दक्षिणायन उत्तरायन इनमें रई प्राण रूपता होने से अवयव अवयव अवय में रई प्राण रूपता होने से अवयवी जो संवत्सर है उसमें भी रई प्राण रूपता सिद्ध होगी ये बताया गया इसे कह रहे हैं अब तस्य वतरण हैदवयन तद्रूप तय प्रथम प्रसिद्धिशब्द का है जो भाष्यक भाष्य में के अवयर वो कौन है तो अयन दक्षिणायन उत्तरायन ये हो गए संवत्सर के अवय उनमें तद्रूपत्व तद्रूपत्व में तद शब्द का अर्थ है मिथुन रही प्राण रूपत्व तो तद्रूपत्व रई प्राण रूपत्व वक्तुम तो संवत्सर के अवयव अयन में रई प्राण रूपता को बताने के लिए पहले जिसकी रई प्राण रूपता बतानी है अयन द्वय की उन अयन द्वय की प्रसिद्धि बताई जा रही है इसलिए कहते तयो प्रथम प्रसिद्धिम आह शास्त्र में संवत्मक काल के अवयव के रूप में दक्षिणायन उत्तरायन प्रसिद्ध है तो तय प्रथम प्रसिद्धि तो एव आह वो प्रसिद्धि क्या है तो भाष्य में वो बताया कि दक्षिणन उत्तरेण या सविता केवल कर्मिण ज्ञान संयुक्त कर्मवतान च लोकान विदधत यह वाक्य है अयन की प्रसिद्धि बताने वाला भाष्य में तो प्रसिद्धि एवं आह याभ्या तो इस वाक्य से इतना मात्र निश्चित हुआ कि सूर्य जो मिथुनात्मक प्रजापति का एक अंश है और चंद्रमा जो द्वितीय अंश है रही प्राण शब्दी ये दोनों संवत्सर के अवयव दक्षिणायन उत्तरायन से गमन करते रहते हैं प्राणियों को उनके कर्म का फल तथा तो कर्म फलोप जिससे हो सकता उन साधनों का निर्माण करते हुए विधत यानी कुरवन और बताया था सविताए उपलक्षण है चंद्रमा का भी तो इससे यह प्रसिद्धि हुई कि आयन दो शास्त्र में प्रसिद्ध है चंद्रमा और आपके आदित्य के मार्ग के रूप में यहीं से इन्हीं मार्गद्वय से चंद्रमा और आदित्य लोकों का यानी कर्म फलों का निर्माण करते हुए गमन करता है अब एक दूसरा कथम शब्द आता है 11 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति में उसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार कि एवं अपि कथम तय तदात्मक एवं अपि का मतलब संवत्सरात्मक काल के अयनद्व प्रसिद्ध होने पर भी अवय के रूप में अयन द्वय की प्रसिद्धि होने पर भी कैसे ये जो है आपका कहा गया हमारे तो तयो तय तदात्मक कथम यानी आयनयो हो तदात्मकत्व यानी रई प्राणुरूपत्व कथम रई प्राण रूपता कैसे होगी क्योंकि ये कहा था कि रई प्राण आयन में रई प्राण रूपता को बताने के लिए ये वाक्य है तो कैसे आयन की प्रसिद्धि संवत्सर के अवयव के रूप में होने मात्र से इनमें रई प्राण रूपता सिद्ध हो रही है ये जो प्रश्न हुआ कथम शब्द से इसका उत्तर दिया जा रहा है तत्त इत्यादि से जो मूल कंडिका में तद ये हई तद इष्टापूर्ति कृतम इतिहासते वाक्य है इस वाक्य से कथम इसका उत्तर दिया गया है कथम ये जो भाष्य में प्रश्न था न उसका उत्तर है और उस आ, उत्तर में ये कहा गया कि वो तो चांद्रम श्लोक को प्राप्त करता है, बाकी तो ये अर्थ एक जैसा है यहां अवतरण जी जिस जिसका लिख रहे हैं ना, वही वही थोड़ा अंतर है यद करके जो व्याख्यान किया जा रहा है उसमें बाकी भाष्य का तो सब एक जैसा ही अर्थ है इसलिए बीच बीच का ही अवतरण लिखा है तो तत्का अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार इसका अवतरण लिख दक्षिणायनस्य रयित्व वक्त कर्मिणा रईरूप चंद्र निवर्तकत्व आह तत्त तत कहते दक्षिणायन में मिथुन के एक अवयव रई रूपता को बताने के लिए ये किया जा रहा है क्या नाम ये जो कर्मी है यजमान उसमें रई रूप जो चंद्रमा है उस चंद्रमा का निर्वर्तकत्व यानी कारणत्व निष्पादकत्व बताया जा रहा है स्वर्ग का निष्पादक मनुष्य है यजमान कर्म करता है और उसका फल भोगने के लिए शास्त्र विहित इष्टादि कर्मों का फलोपभोग कराने के लिए ही ईश्वर को स्वर्ग का निर्माण कराना पड़ता है तो प्रजापति जो मूल प्रजापति है वह मिथुन का सर्जन करते हैं और मिथुन में जो रई है उसे बताया गया चांद्र लोकात्मक यानी स्वर्ग लोकात्मक तो उसका निर्माण क्यों करते हैं स्वर्ग का तो इसी उद्देश्य करते हैं कि जो पूर्व कल्प में और इस कल्प में भी स्वर्ग स्वर्गीय शरीर से जिन कर्मों का फलोपभोग किया जाता है ऐसे कर्मों का अनुष्ठान करने वाले यजमानों को उनके द्वारा अनुष्ठित कर्म का फलोपभोग हो सके इसी के लिए स्वर्ग तथा स्वर्गीय शरीरों का निर्माण ईश्वर करते हैं प्रजापति करते हैं मिथुनादि द्वारा ये ये बताने के लिए इसमें जैसे परमेश्वर एक कारण है स्वर्गादि का ऐसा जो स्वर्ग में जाकर के फलोपभोग करना चाहता है स्वर्ग का वह भी स्वर्ग का कारण बन जाता है यदि मनुष्य शरीर में रहते हुए यजमान बन करके स्वर्ग में जिन कर्मों का फलोप होना है उन कर्मों का अनुष्ठान जीव न करें तो वो स्वर्ग का निर्माण करने की आवश्यकता ही न हो कर्म का अनुष्ठान करके स्वर्ग का निर्वर्तक बन जाता है कर्मी कर्माधिकारी जीव इस इसे हे जीवों ने कर्म द्वारा जीवों ने निर्माण किया हाँ ऐसे ये जो है यानी एक जगत की वस्तु में जिनका जिनका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है प्रारब्ध है उनके द्वारा कृत पूर्व कर्म उन सब कर्मों का फलोपभोग उन उन लोगों को हो जाए, उसके लिए जगत की वस्तु का निर्माण होता है और जब प्रारब्ध समाप्त होता है तो जाना होता है जैसे स्वर्ग का प्रारब्ध समाप्त होता है तो क्षीणे पुण्य मरते लो कम विशांति ऐसे मृत्युलोक में भी जिन जिन वस्तुओं के साथ अपने अपने घर आदि के साथ आश्रम आदि के साथ जब तक प्रारब्ध जुड़ा हुआ है तभी तक रहता है व्यक्ति और जिस दिन प्रारब्ध उस स्थान का समाप्त होता है ऐसा कोई ना कोई निमित्त विशेष बन जाता है कि उसे आसन उठा करके कहीं और जाना पड़ता है अपना घर छोड़ करके कहीं और जाना होता है तो हर एक व्यक्ति का प्रारब्ध उसके पूरे उसके साथ जुड़ा हुआ है। और वो वस्तु वो हाँ, हाँ हाँ हाँ हाँ जो रह रहा है जब जब तक है हा हा हा हा सब तो ये कह रहे हैं कि तस्कर दक्ष क्या उपास क्या भाष्य में वो तो पहले व्याख्यान में बता दिया वो तत्का अन्वय उपासत्य के साथ है तत तत्पासत्य तो तत् इत्यादि में जो द्वितीय तत् है उसका क्रिया के साथ अनु है ये पहले बता हाँ बता चुके हैं खाली ये टीका टीका में जिसका जिसका उत्तरण है उसको उसको पढ़ रहा है कि दक्षिणायनस्य से रईत्व वक्त कर्मिणा रई रूप चंद्र निर्वर्तकत्व आह तो दक्षिणायन में रई रूपत्व को बताने के लिए कर्मी रई रूप चंद्र निर्वर्तकत्वम आह तो दक्षिणायन में रई रूपत्व को तब बताया जा सकता है जब स्वर्ग का निर्माण हो तो स्वर्ग का निर्माण करने वाले हैं इष्टादि कर्मकारी इसलिए कर्मी रई रूप चंद्र निर्वर्तक आह से। भाष्य में एक लोकम शब्द आया चांद्रमसम अभिजयन्ते मूल में भी है और भाष्य में भी है उसमें लोक शब्द से चांद्रमसम ये तो लोक का विशेषण है तो लोक शब्द से लेना है शरीर को और चांद्रमसम इस विशेषण के सामर्थ्य से लेना है देव शरीर को इसलिए टीकाकार ने कहा लोकम इति सोमूपम शरीरम इत्य सोमरूप शरीर है देवता शरीर तो इष्टादि कर्मकारी यहां पर इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और स्वर्ग में लोक शब्दित चांद्रमश लोक शब्दित जो सोम शरीर है इंद्रादि शरीर है उसे धारण करते हैं सोमो राजा भवती करके छांदोज्य में कहा गया पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में तमकृतत्व पुनरावृत्तिया साधयती कृतरूपत्वात तर चांद्रमसक ये जो रूप चंद्रलोक रईपचंद्रलोक तो यन स्वर्ग है वह कर्म का कार्य है में ये कर्म कार्यत्व कार्यादी कर्म कार्यत्व रूप चंद्रमा में पुनरावृत्ति से भी बताया जा रहा है क्योंकि दीरबद्धम सुबद्धम भवति मतलब किसी वस्तु को दृढ़ता से बांध करके रखना है वाराणसी में घाट के किनारे किनारे बड़ी बड़ी लगी होती हैं कड़िया नौकाओं को बांधने के लिए तो बड़े रस्से से उन कड़ियों के साथ नौका का रस् नौका के साथ बंधी हुई जो रस्सी है उसे बांधते हैं नाविक एक गार्ड बांध करके ही नहीं छोड़ता है दो तीन गार्ड बांधता है तो फिर तेज धारा में भी वो बहेगी नहीं ना नौका दुर्बद्धम सुबद्धम भवति दृढ़ता से वहीं पर रहेगी ऐसे दो बार किसी बात को कहा जाता है तो उसमें दृढ़ता आ जाती है इस दृष्टि से कहते हैं कि तस् कर्म कृतत्व पुनरावृत्तिया इति। भाष्य में था तो वो कहां पर है ये लोकम अभिजयते रयिम अन्नभूतम लोकम अभिजयंते कृत रूपत्वात चंद्रमस तो ये चांद्रमस लोक यानी ये देवता शरीर जो है कर्म का कार्य है इष्टपूर्ता कर्मों का कार्य होने से आगे है रई रूप चंद्रस्य दक्षिणा द्वारा प्राप्यवाद तस्य तद तस्न से तदंतर्भाव तस्कर्मी प्राप्त आह तो इत्यादि जो भाष्य हाँ, ग्यारह नंबर पृष्ठ पर पांचवी पंक्ति में यस्म एवं का कर्ता है तो इष्ट इष्टपूर्तादि कर्म के अनुष्ठान द्वारा जिस कारण से अन्नात्मक प्रजापति को यानि स्वर्ग स्वर्गीय शरीर को बनाते हैं कर्मी मनुष्य शरीर में रह कर के स्वर्ग आदि में देवता शरीर के प्राप्ति का निमित्तभूत इष्टादि कर्म करके देवताओं का क्या नाम देवता शरीर का निर्माण करते हैं तो ये जो रई रूप चंद्र है यानी स्वर्ग है वह किससे प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है दक्षिणायन द्वारा प्राप्त होता है दक्षिणायन मार्ग से जा करके। तो जिस मार्ग से जा करके रई रूप स्वर्ग लोग प्राप्त हो रहा है मिथुन अंतपाती रई रूप स्वर्गलोक जिस मार्ग से जा करके प्राप्त होता है माना जाता है उस मार्ग का पर्यवसान उसी में है वहीं समाप्त हुआ वो मार्ग गंतव्य के पास जहां से प्रारंभ हुआ और जहां जाकर के समाप्त हुआ तो जहां जाकर के समाप्त हुआ उसमें उस मार्ग का पर्यवसान हुआ उसी के अंतर्भूत हो गया वो मार्ग तो रई रूप जो स्वर्गलोक है उसमें जाकर के दक्षिणायन मार्ग समाप्त होता है इसलिए माना जाता है दक्षिणायन मार्ग को भी स्वर्ग रूप वो स्वर्ग रूप हुआ और स्वर्ग है रई रूप इसलिए रई रूप स्वर्गात्मक स्वर्ग में ही दक्षिणायन का अंतर्भाव होने से दक्षिणायन भी रई रूप है इस प्रकार दक्षिणायन का रई रूपत्व बताया गया रई है मिथुन का एक अंश तो मिथुन अंतपाती रई रूपत्व दक्षिणायन में इस प्रकार है कि इष्टपूर्तादि कर्मकारी को उनका प्राप्य स्वर्गलोक प्राप्ति कराने वाला यह दक्षिणायन होने से दक्षिणायन हो गया रूप ही ये कहा गया तो तस्य कर्मे भी प्राप्य स्वर्ग से कर्मे भी प्राप्य कर्मी जो है इष्टादि के वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं दक्षिणायन द्वारा आगे हैं जो अंतिम वाक्य नवम कंडिका का येष अवैर रई यह पित्रियाण इसका अवतरण है कि एवं सिद्धम इतिहा इस प्रकार तस्ने देश द्वेषे लेकर के आपके यहां तक के वाक्य से प्रजा कामा प्रतिपद्यन्ते दक्षिण तक के वाक्य से दक्षिणायन में रई रूपत्व का उपादन हुआ रई रूपता बताई गई अब दक्षिणायन में उपपादित रई रूपता का उपसंहार करने वाला यह वाक्य है एश अहवि रई यह पित्रियाण यह वाक्य है दक्षिणायन में उपपादित रई रूपत्व का उपसंहार उसका अवतरण लिखा टीकाकार ने कि एवं चई तम सिद्धम और एषयान शब्द से उपलक्षित है स्वर्ग क्यों तो कहते तत्पाप्य पितृयान उपलक्षित का अर्थ है पितृयान से प्राप्य जो स्वर्ग है वही रही है इसलिए दक्षिणायन भी जो रई रूप स्वर्ग का प्रापक है वह रई रूप हुआ ततच तद विशेषणस्य से अयन सभी रई तम इथ तो स्वर्ग रई रूप होने से स्वर्ग का विशेषण यानी स्वर्ग का प्रापक मार्ग भी रई रूप है स्वर्ग रई रूप होने से ये इस नवम कंडिका के वाक्य का अर्थ हुआ अब दशम कंडिका में क्या किया जा रहा है उत्तरायन में आदित्य रूपता को बताया जा रहा है। एकान के दोनों वाक्य मिलकर के कंडिकाएं मिलकर के रई तथा प्राण रूपत्व को बताती हैं दोनों कंडिकाएं दक्षिणायन उत्तरायन में तो दक्षिणायन में रई रूपत्व को बता दिया नौम कंडिका ने दशम कंडिका है आदित्य में उत्तरायण में आदित्य रूपता को बताने के लिए आदित्य रूपता यानी प्राण रूपता उसका अवतरण लिखते हैं इदानी उत्तरायण से प्राणत्व आह अथ तो नवम कंडिका के व्याख्यान के अनंतर दशम कंडिका के व्याख्यान के अवसर पर भगवान भाष्यकार उत्तरायण में प्राण रूपत्व को बताते हैं मिथुन अंत मिथुन का एक अंश जो प्राण है तदरूपता को बताते हैं अथ इत्यादि से प्राण रूप प्राण रूप आदित्य प्रापकवाद उत्तरायण से तस्यापि इति संवत्सर रई प्राण इति मिथुनात्मक इति भाव तो ये कहते हैं कि ये जो प्राण रूप आदित्य है उस प्राणरूप आदित्य प्राण रूप आदित्य का मतलब सूत्रात्मक आदित्य समि प्राण रूप आदित्य मिथुन अंत एक अंश जो प्राण शब्दित है वह सूत्रात्मा है ना और उस सूत्रात्म भाव की प्राप्ति कराता है उत्तरायण मार्ग प्रापक कहते हैं प्राप्त कराने वाले को प्रापक तो उपासक को और समुच्चयकारी को कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान करने वाले को और केवल प्राण की उपासना करने वाले को प्राणात्म भाव की प्राप्ति कराने वाले दो अयनों में से अयन विशेष हैं उत्तरायण इसलिए उत्तरायण को कहा जाएगा प्राण रूप आदित्य प्रापक आदित्य भाव का प्रापक और उसमें एक धर्म रहेगा आदित्य रूप का प्रापकत्व वो किसमें रहेगा उत्तरायण में एक धर्म है यह हेतु बनेगा तो उत्तरायन मिथुन अंत पाति प्राणात्मक आदित्य भाव का प्रापक होने से वह प्राण रूप है जैसे रई रूप स्वर्ग का प्रापक दक्षिणायन होने से दक्षिणायन रई रूप हुआ ऐसे प्राण रूप आदित्य का प्रापक उत्तरायन होने से वह भी जिसकी प्राप्ति करा रहा है उसके अंदर समाविष्ट हो करके तदात्मक हो जाएगा यानी प्राणात्मक हो जाएगा इस दृष्टि से लिखते हैं कि प्राण रूप आदित्य प्रापकत्वात् उत्तरायणस्य उत्तरायण जो है आदित्य भाव का प्रापक होने से तस्यापि तस्यापी प्राणत्व उत्तरायण इति तो इस प्रकार संवत्सर के जो दो अवयव है तस्यायने द्वेषे कहे गए उत्तरायण और दक्षिणायन उत्तरायण हो गया प्राणात्मक दक्षिणा हो गया रई रूप तो ये कहा था कि समवसरात्मक काल के अवय अयनदय में रई प्राण रूपत्व को बताने के लिए तस् देश लेकर के इतिष निरोध यहां तक का वाक्य है ओ, यहां पर बताया गया अब समवसरात्मक काल के अवयव मिथुन रूप आ, मिथुन के एक एक अंशात्मक होने से जो अंशी मिथुन है तदात्मक हो जाएगा समवसर समवसर हो जाएगा मि, आ, मिथुनात्मक और मिथुन के क्यों तो मिथुन के एक एक अंशात्मक हैं संवत्सर के एक एक अंश अयन वही अंश तो संवत्सर के एक एक अंश मिथुन के एक एक अंशात्मक होने से संवत्सर मिथुनात्मक है तो संवत्सरो प्रजापति यानी मिथुनात्मक प्रजापति संवत्सर है वो प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी आगे हैं समवसरस्य प्राण संवत्सर सेयिप्राण मिथुनात्मक तत्कारु भाव तोने इस कारण से इस कारण से अर्थ है संवत्सरात्मक काल के अवयव अवयद्वय मिथुन दय के अंशात्मक अवयव द्वयात्मक होने से समवसर में भी रही प्राण मिथुनात्मकत्व तो सिद्ध होगा संवत्सर तो मिथुनात्मक है और आयन मिथुन पाती एक एक अंशात्मक है ये कहा गया इति तत्कारुक्तम तो मिथुनात्मक होने से तत्कार्यम युक्तम यानी मिथुन कार्यत्व युक्तम, तो संवत्सर मिथुन का कार्य है। ये कहना उचित है अभिप्राय निकला उचिता कर्मसाध्य चंद्रवैलक्षण्यतवाने तो प्राण रूपस्य आदित्यस्य अश्य सरोनाम प्राण रूप आदित्य का परामर्शक है उत्तरायण मार्ग से प्राप्य जो है उत्तरायण मार्ग से प्राप्य है प्राण रूप आदित्य उसी का परामर्शक है अश सर्वनाम और इसकी दक्षिणायन से प्राप्य स्वर्गलोक की अपेक्षा विलक्षणता बताई जा रही है क्या विलक्षणता है तो स्वर्गलोक तो पुनरावृत्ति से ग्रस्त है और आदित्य लोक पुनरावृत्ति से रहित है ये वैलक्षण्य बताया जा रहा है कि अस्य कर्म साध्य चंद्र वैलक्षण्यम आह तो आदित्य में कर्म से प्राप्य चंद्र यानी स्वर्ग लोक का वैलक्षण्यतवा इत्यादि वाक्य से भस्कर भगवान ने बताया हाँ, त आयतनम सर्वप्राणा इत्यादि वाक्य से ये बताया गया है ये अमृत है करके एतद अमृतम और अभयम पुनरावृत्ति रही था ये बता और बाकी के विषय में कहते हैं भाष्य के जिन जिनका यहाँ अवतरण लिखा है द्वितीय व्याख्यान में उन उनका थोड़ा विलक्षण विलक्षण अर्थ निकला अलग अर्थ निकला पहले व्याख्यान से इस व्याख्यान में और बाकी भाष्य के शब्दों का अर्थ प्रथम व्याख्यान में जो बताया गया वही समझना कोई विलक्षण अर्थ नहीं है इसलिए कहते इतर सर्वम समान द्वितीय व्याख्यान में प्रथम व्याख्यान के समान ही बाकी भाष्य वाक्य का अर्थ समझना जिनका यहां अलग अर्थ नहीं बताया उन वाक्यों का भाष्य में अर्थ प्रथम व्याख्यान के समान द्वितीय व्याख्यान में भी समझना और तत्तत्र अस्मिन अर्थे एस श्लोक ये जो तद एश श्लोक अवतरण ब्राह्मण है ग्यारह ग्यारहवे मंत्र के अवतरण ब्राह्मण में जो शब्द है सर्वनाम उसका अर्थ कर दिया भाष्यकर भगवान ने तत्र और तत्र का भी अर्थ कर दिया अस्विन अर्थ है और अस्विन अर्थे से क्या लेंगे तो टीकाकार कहते हैं संवत्सर स्वरूप तो ये जो संवत्सरात्मक कालात्मा प्रजापति हैं संवत्सर रूप जो प्रजापति है संवत्सरो प्रजापति वो प्रतिज्ञा वाक्य था और संवत्सरो व प्रजापति इस प्रतिज्ञा वाक्य के अर्थ के विषय में ये श्लोक ये ब्राह्मण वाक्य के द्वारा संवत्सर की जो प्रजापति रूपता बताई गई है ब्राह्मण वाक्य ने जो संवत्सर का स्वरूप बताया है उसी स्वरूप को यह मंत्र भी बताता है पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम इत्यादि मंत्र भी संवत्सर का ब्राह्मण ने जो स्वरूप बताया ऐसा ही स्वरूप बता रहा है ये तदेश श्लोक इसका अर्थ निकलेगा ग्यारहवें मंत्र की चर्चा हम लोग करते हैं कल ओम सहना ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा